क्या हानि होगी सर्वत्र विभाषा घोष सूत्र नहीं रहे तो क्या हानि होगी कोई बता सकते क्या हानि यदि सूत्र नहीं रहे तो क्या आपत्ति है ये क्या मंत्र है प्रकृति भाव क्या हानि होगी क्या प्रकृतिभाव क्या हानि क्या है प्रकृतिभाव ये उत्तर है कहीं भी प्रकृतिभाव नहीं होगा ऐ ये सूत्र नहीं रहेगा तो प्रकृतिभाव संसार से चल जाएगा प्रलय हो जाएगा ऐसा उत्तर देना ठीक जी हाँ तो क्या आपत्ति है हाँ ये तो कहीं भी उत्तर हो जाएगा अनर्थक हो जाएगा क्या अन क्या ठंडी में गर्मी लगी गर्मी में ठंडी लगी अनर्थ को क्या है एच ए लग जाएगा सर्वत्र सर्वत्रिभाषा गुण है तो एच ए लग जाएगा ये ठीक है ना नहीं बताओ सत्य no. नहीं रहेगा तो एच ओए लग जाएगा प्रबल हो जाएगा एच ओ वायव फिर सबको मुंडन करा देगा no. yeah. संन्यास दे देगा सबको हानि क्या है क्या नहीं होगा नहीं होगा हानि क्या है क्या हानि होगी प्रकृति वो क्या नहीं होता है क्या प्रकृतिया तो होता है सर्वत्र भाषा गो नहीं रहेगा तो प्रकृति नहीं होगा हम्म प्रकृति हो जाएगा ये उत्तर देना है गो अग्रम ये रूप सिद्ध नहीं होगा क्या रूप है गो अग्रम ये रूप बना ना यह रूप सर्वत्र भाषा गो नहीं रहेगा तो सिद्ध हो जाएगा क्या उत्तर देना चाहिए गो अग्रम ये रूप सिद्ध नहीं होगा इतने उत्तर देना है गो अग्रम जो रूप है वो रूप बनेगा सर्वत्र भाषा गो नहीं हो तो नहीं बने यही कहना और कहीं भी प्रकृति भाव नहीं होगा अन्यत्र कहीं भी प्रकृतिभाव नहीं होगा हाँ ये कहना इतने गो अग्रम ये रूप सिद्ध नहीं होगा गो गोग्रम सिद्ध होगा गो गोग्रम वहा क्या हुआ एंग पदी अच्छा इंग पदानता दी हट जाए तो क्या पति है सूत्र घटा देंगे तो हैं एच ए नहीं लगता है क्या एच ए भाव अभी नहीं लगता है ये सूत्र हटेगा तो लगेगा नहीं तो नहीं लगता है एंग प्रधानता नहीं रहेगा तो एच ए भाव लगेगा एंग प्रधानता दत्ती अभी सूत्र होने से एच ए भाव कहीं नहीं लगता है एंग पदानता दत्ती के लिए खाली गो ग्रम और नहीं सच लग जाएगा जहाँ जहाँ एंग पदानतादत्ती लगता है हरे व विष्णु वहाँ भी एच लगेगा एच वैभाव का ही अपवाद है यदि एंग पदानतादत्ती नहीं रहे तो सर्वत्र एच लगे, लगेगा हरे व विष्णु अव वहाँ भी एच वाव लगेगा लगे तो क्या आपत्ति है हरे व विष्णु अव में अनिष्ट रूप बन जाएगा हरे भव नहीं बनेगा अयादेश हो जाएगा विष्णु में हो जाएगा ये ये रूप इष्ट रूप नहीं बनेगा चित्रग्ग्रम क्यों दिया यहाँ सिक्किम इसका उत्तर है चित्रग्रग्रम क्यों दिया कहीं एंगंत सिक्किम ये उत्तर थोड़ी ये तो खाली ऐसे ही जो है ये इसलिए दिया एंगं एंगंत तो नहीं गई तो कितने शब्द है ऋषिकेश क्या रुको ऋषिकेश क्या इसको क्यों नहीं दिया कहते चित्र गुअग्रम क्यों दिया एंगंत तो नहीं अब बाकी सारे सब एंगंत है कहलाश एंगंत एंग क्या क्या लोके जी क्या कहना एंगंतस्य ऐसे नहीं कहते तो चित्रगु गुअग्र भी सर्वत्र विभाषा गो लग जाता चित्र गुअग्रम इकोच यण हुआ यहाँ प्रकृतिभाव हो जाता यदि एंगन त्य नहीं कहते सर्वत्र विभाषा गो की वृत्ति में दे लोके वेदे च एंगन त्य एंगन तदि नहीं रहेगा तो चित्र गो अग्रम रूप सिद्ध नहीं बनेगा क्या हो जाएगा चित्र गु अग्र अग्रम से प्रकृतिभाव हो जाएगा यौन नहीं होगा प्रकृतिभाव हो जाएगा किन्तु यहाँ इष्ट है यौन प्रकृतिभाव इष्ट नहीं इसे चित्र देखा दिया ये गो शब्द है गो शब्द है ना नहीं पदांत का भी है अब आगे अ है भी है सब होने पर भी सर्वत्र विभाषा गो नहीं लगा क्यों नहीं लगा एंगन नहीं है इसलिए चित्र दिखाया एंगन तो यदि सूत्र में नहीं होता तो यहाँ भी सर्वत्र विभाषा गो लग जाता अभी ना। ना एंगंत नहीं लगा एंगन नहीं होने से इसको दिखाने के लिए चित्र पहला क्या है चित्र गु चित्र गु में गु शब्द या गो शब्द गो शब्द तो नहीं ना गो शब्द है या शब्द है गो शब्द को ह्रस्व हो गया गो स्त्रीय रूपसर्जन से एक सूत्र है बहुबीरी समासन के गो को ह्रस्व होकर के गु बन गया गो में क्या वर्ण अंत में है ओ, ओ को ह्रस्व आदेश होगा ओ का ह्रस्व होता है ओ का ए उ, आई, ओ इनके रहस होता है तो गो को ह्रस्य होगा तो क्या होगा क्यों ओ होगा अ क्यों नहीं होता है ओ का रस्व करेंगे तो अ क्यों नहीं होगा हाँ एच ई ह्रस्वादेश एक सूत्र है एच को ईक होगा ह्रस्व करेंगे तो एच किस स्थान पर क्या होगा ईक एक स्थान पर होगा ई वो के स्थान पर होगा उ, और ऐ के स्थान पर होगा क्या होगा री ई है ओ के स्थान पर उ होगा री ले नहीं होगा तो से चई ग्रद हो गया वो को उ हो गया चित्रगु अग्रम पदांत किम उसका उत्तर दिया गो हो ये कहाँ का रूप है ष्टी पंचमी सिंगस में अस है क्या गो अग्र गो सब पदांत में है या नहीं नहीं? सत्यंग पता नहीं गो अगर अग्रे असंग अस से मिलने के बाद गो तो पद संज्ञा है केवल गो की पद संज्ञा नहीं नहीं उनसे क्या पद है क्या नहीं यहाँ सर्वत्र विभाषा गो लगा क्यों नहीं लगा पदांत नहीं गो शब्द है एंगंत है पर में अ है सब है किंतु पदांत का नहीं गो के ओकर पदांत का नहीं होने से सर्वत्र विभाषा गो नहीं लगा लगता तो क्या हानि लगता तो क्या गो हो तो बनता और क्या बनता हम क्या बनता अस। गो सर्वत्र विभाषा गो लगता तो क्या बनता गो ऐसा रहता अह गो अग्रे अह ऐसा होता गोह नहीं बनता गो में ऐसे लगा या नहीं क्यों नहीं लगा गो में उकारे उगे ऐसे ऐसे प्राप्त है नहीं प्राप्त है ना नहीं क्यों नहीं लगा सत्रिंग स्वच्छ उसका अपवाद करेगा उड़ अन्य काल छित सर्वस्व एते प्राप्ते निच्च िच गिदने कालप्यंत अवंगस्फोटान से पदाते गो के अग्र अग्रम जैसे पहले था गो गोअग्रम गो अग्रम में सर्वत्र विभाषा गो में तो गो अग्रम गोग्रम कितने रूप थे दो एक ये भी रूप मन अभंग स्फोटायन मत के ऋषि के मत में अभंग आदेश होता है किसको होगा पदांत एंग एंगंत हो पदांत में गो को अभंग होगा पर में क्या चाहिए अचाह अग्रम अह अचहे पर में अचे और गो पदांत है अभी तो गोहो में गो पदान्त नहीं माना क्या यहाँ कैसे पदान्त हो गया गोह में गो पदान्त नहीं और गवाग्र में गो पदान्त कैसे हुआ ये समास हुआ समास होने से बीच में विभूति का लोप होता है तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लोप लक्षणम लुप्त विभूति को लेकर के पद संज्ञा है गो तो गो अग्रे अग्रम गो के आगे अग्रम है यहाँ पदांत हो गया इंगंत है गो को होगा अवंग अच पर होने से अवंग होने पर अभी आदेश क्या होगा अवंग स्थानीय क्या है गो गो हो नहीं गो गो है स्थानीय अवंग है आदेश निमित्त क्या है अच्छा स्थानीय जो गो है वो पदांत का इंगंत तो गो स्थानीय है तो गो शब्द को अवंग होना चाहिए गो शब्द में षष्टि होने से अलोन्त्य परिभाषा से अंत्य अल होना चाहिए गो में अंत्य अल कौन है वो को होना चाहिए क्या आदेश अभंग जब अंत्य प्राप्त होता है पहले सूत्र लगता है अनेकाल सिद्ध सर्वस्व अबंग में अनेक अल है अनेकल है अनेकाले अनेक गो आ, वा, आ, वा, कितने हैं अवंग स्फोटायण से वे अनेकाल होने से के स्थान पर आदेश हो जाएगा अलुंत्य को बाध करके पूरा किसके स्थान पर होगा गो के स्थान पर पूरा अवंग होना चाहिए इति प्राप्त होने के बाद फिर इसके लिए सूत्र हुआ गीत अनेकाल अंत्य वस्यात अलुंत्य जैसे अंत्य को करता है ये गीत भी अंत्य को होगा अनेकाल होने पर भी ग इत संगीत जिसका अंगोकारीत हो इसको क्या कहेंगे गीत अनेकाल होने पर भी अंत्य सेव सीच सूत्र नहीं होता तो अलंत्य सूत्र प्राप्त था या नहीं सिद्ध सत्यारंभ हो नियमार्थ अलंत्य से सिद्ध था अंत्यदेश गीच फिर आरंभ करने से नियम करेगा अंत्यश गीत अंत्यश सने काल होने पर भी सर्वादेश तो से सर्व नहीं लगेगा अंत्यो को हो जाएगा है अभंग अभंग गोड़ना से? से सी हलअतम इतने लोगों में उत्तर नहीं मिलता अभंग में गकार किससे संज्ञा कठिन है प्रश्न जो जानते भी नहीं बोलते जो नहीं जानते भी नहीं बोलेंगे अभंग में गकारिक संज्ञा किस सूत्र से हल अंत्य से संज्ञा हो तो कोई आगे क्या होगा तत्सोप लोप अंग कार्य का लोप हो जाएगा तो क्या रहेगा अब आदेश होगा अब किसान किस स्थान किस किस पर होगा ओके अंत्य से वह को होगा अब ओह को हटा करके अब लिखो क्या होगा ग ग आगे क्या है अग्रम व में अ क्या आगे अ है समय दीर्घ हो जाएगा तो क्या बनेगा गवाग्रम बन गया जब अभंग हुआ अभंग नहीं होगा तो क्या लगेगा गया सूत्र सर्वत्र विभाषा गो हो सूत्र से क्या होगा प्रकृत रूप हो गया अन्य पक्ष में क्या होगा एंग से दत्स्य ग्रम बन जाएगा गवाग्रम गोअग्रम ये भी पदांत में लगेगा पदांत किम उत्तर दिया गवि गो शब्द का सप्तम एकवचन में क्या बनता है गवी गो अग्र ई गी का ई है गो पदांत का है या नहीं, नहीं। अभी पद संज्ञा नहीं हुई है एंगंत है एंगंत है गो शब्द है पर में अच भी है किंतु पदांत का नहीं होने से आदेश नहीं।, नहीं हुआ तो गो अग्र ई क्या सोच लगेगा ए चो ए को बात करेगा नहीं एंग पदांता दती क्यों नहीं करेगा पदांत होता तो बाद कर लेता नहीं करता हाँ पर अत नहीं है, नहीं है।, आ, ये है तो नहीं। इंगा देते लगता नहीं, नहीं। लगता हाँ अवंश पटाए न होता एंग पदांता देते नहीं लगता गो ई हो गया ग्रे चोरव सद इंद्रे गवेन्द्र इंद्रेचा च इंद्र पर होने पर भी अवंग हो जाएगा देखो अवंग स्फोटायन से क्या ये परसुत्र है एक सौ उसे अवंग आ जाएगा गो गो शब्द को अवंग होगा इंद्र पर रहने से गवाम इंद्र गो का जो श्रेष्ठ है गवेंद्र गो आम इंद्र सुष्टि समास हो जाएगा लोप होने के बाद रखेगा गो अग्र इंद्र गो के आगे इंद्र होने पर यहाँ अवंग प्राप्त था नहीं अवंगोटायन से प्राप्त नहीं था प्राप्त था, तो था? तो गो आके आगे है इंद्र अवंग स्फोटायन प्राप्त था तो यदि प्राप्त है तो इंद्रचर्थ है अवंग स्फोटायन से एक अव इंद्र बन जाएगा नहीं बनेगा तो इंद्रचय सूत्र क्या करेगा आरंभ करने से विकल्प नहीं होगा यदि इंद्र च शत्रु नहीं होता अव स्पुटान तो लगता किन्दु विकल्प से करता एक पक्ष में गवेंद्र बन जाएगा और एक पक्ष में क्या बनेगा गो अग्रे इंद्र क्या बनता है? अवंग ग्द्र तो बन जाता एच वायु बनेगा तो गवेंद्र नहीं बनेगा अब आदेश हलनते ही गव अग्र इंद्र क्या बनेगा गवी बन जाएगा गविंद्र वो रूप इष्ट नहीं है इसलिए नित्य करने के लिए इंद्रज सूत्र का आरंभ किया आरंभ सामर्थ्य नित्य अथा नित्य करने के लिए इंद्रज सूत्र का आरंभ हुआ नहीं तो विकल्प हो जाएगा तो गविंद्र तो बन जाएगा और दूसरा रूप बन जाएगा जो कि अनिष्ट है इसलिए अनिष्ट रूप पालन करने के लिए नित्य करेगा इंद्रज सूत्र नित्य विकल्प करता तो व्यर्थ सूत्र होता अब अवंगफुट से भी हो जाता है इसलिए नित्य हो गया एक रूप बनेगा गंद्र दूरा धूते दूरा दूरा दूराद क्या भी होती है आगे क्या बनेगा हैं दुरा दुराभ्याम दुराभ्य दुरा दुरा दुरा बड़े पौड़ो विद्यार्थी दुराभ्य दुरा दूरा क्या कहते दूरे नहीं जैसे भैसे गया दूरा तो बनने के बाद <laughs> पढ़ाते हो <हुगे> क्या किसको <laughs> दूरे बन भाते में क्या बन गया दूरे दूर हो दूरे सो तृतीया ह हाँ। <coughs> चतुर्थी दुराय hmm. दुराद, क्या भी होती है आगे क्या है हैं, धूते हूते, हू को हो, हो गया, को हुआ करने के लिए कोई सूत्र है जय वन तरसाइस हो गया धूते च, दुराद, हूते आह्वान करने पर संबोधन करने पर क्या करेगा ये दुरात संबोधन वाक्य से टे है प्लुत वाक्य के टी को प्रोत्त हो जाएगा किसको प्लुत होगा टी को टी किसको कहते हैं अचुंत्यादि टी पूरा वाक्य के टी को प्रोत्त कर देगा दूर से संबोधन करेंगे तो आगत से कृष्णा एक वाक्य है क्या वाक्य है आगत से कृष्णा इसमें टी कौन है अचंत आदि अंत्योच है कृष्ण के आगे अ वो आदि जिसके समुदाय की टी संज्ञा समुदाय कौन है वैसे कृष्ण अ ही है केवल आदि में जिस समुदाय का अ किसके आदि में है कृष्ण के आदि में वो अपने ही है केवल अ है अ की ही टी संज्ञा है इसलिए आग से कृष्ण ये क्या हो गया पुर्त हो गया प्रत संज्ञा के सूत्र से होती है वो कालो झ्रस दीर्घ प्र से पुत्र संज्ञा होती है पुतः हो गया अ अने गया आग से कृष्ण पृत होने से क्या प्रयोजन है आगे सूत्र है पुतः प्रग्रहा अची नित्यम बोले फिर हाँ प्लुत प्रग्रिया ऐसा नहीं बोलना क्या बोलना प्रगृह प्लुत और प्रगृह प्लुत जितने और प्रगृह आगे प्रगृह संज्ञा कहेंगे आज पर रहते तो नित्यम नित्य ऐसे रहेगा प्रकृति होगा प्रकृति भाव हो ऐसे ही संधि कार्य नहीं होगा आग से कृष्ण प्लुत होने के कारण आगे अत्र गौचरती कृष्ण में अ अत्र का अ दोनों में क्या होना चाहिए था औकर्ष दीर्घ सिदीर्घ होना था अभी पृथक किससे हो गया दुराधुते जैसे प्लुत संज्ञा हुई पृथक का विधान क्या है ठीक प्लुत आदेश हुआ प्लुत संज्ञा किस सूत्र से दुराधुते सूत्र प्लुत संज्ञा करेगा नहीं ये प्लुत आदेश करता है तो आग से कृष्ण में अ की पृथ्व संज्ञा किस सूत्र से हुई दुराधुत ओ लो जस दीर्घ हुई प्लुत आदर्श करता है ये सूत्र प्लुत होने के कारण अभी प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम अ आगे सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ ऐसे रहा आग से कृष्ण अत्र ये संधि कार्य होगा या नहीं सवर्ण दीर्घ होगा क्या होगा ऐसे ही रहेगा जैसे लिखा है उच्चवती ई दू दे द्विवचनम प्रगृह ई दू दे दंतम द्विवचनम प्रगृह सियात ईद उद और एत कितना हो गया ई ए है ये तो, बीच में तकार तो उच्चारण के लिए तपरस तत्काल से लगने की आवश्यकता लगेगा नहीं दीर्घ है उच्चारण के लिए ईद उत ए ये दिवचन की प्रग्रह संज्ञा है ई ए कोई वर्ण द्विवचन होता है द्विवचन क्या है मालूम द्विवचन संज्ञा किसे होती है तान चन दिवचन बहुवचन एक लघु में सूत्र है क्या दिवचन संज्ञा होती किसकी होती है लब्ध संज्ञानी क्या वृत्ति में दिया तानी का क्या अर्थ लब्ध नहीं मिला सूत्र है क्या वृत्ति में तान्यवचन द्विवचन बहुवचन एक वृत्ति में क्या दिया लब प्रथमादि संज्ञानी तिंग स्त्री और सुपह एक सूत्र क्या सूत्र सुपह क्या करेगा सुपह तिंगे ती में आता है तिंग स्त्रीण त्रीणी है और सुपह एक सूत्र है सुप सूत्र नहीं लहु कम तुम्हें सुप स्त्रीण त्रिणी वचनानी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा नी जी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करने वाले सूत्र क्या है सुपह एकोचन दिवोचन तीन घंटे में ये सुपर सूत्र बड़ा सूत्र है ना क्या सूत्र है हाँ इसमें पहले हो जाएंगे बहुत लोगो एकोचर संज्ञा करने वाले क्या दिवोचर संज्ञा करने वाले क्या रस्सा संज्ञा करने वाले क्या पूछने पर कोई नहीं बता पाया पहले कोई पढ़ लिया बहुत रस्सा संज्ञा करने वाले आकाश को देखते हैं हृस्व संज्ञा करने वाले सूत्र मालूम ये क्या सूत्र दिवचन संज्ञा करने वाले क्या सूत्र है याद रखना ना एक वचन संज्ञा करने वाले सुप तो एक ये दिवचन है सुप सुप क्या है सु जस में आने वाले वो तो प्रत्यय है ना नहीं दिवचन है प्रत्यय प्रत्यय होने के कारण प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम तदंत ग्रहणम दिवचन का अर्थ करना चाहिए था द्विवचनांतम दिवचनांत क्या है नहीं क्या प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम द्विवचन है सु औस अम में तो कऊ कौन द्विवचन कौन नहीं आउ, आउट भ्याम भ्याम भ्याम ऐस ये द्विवचन है प्रत्यय न नहीं द्विवचन प्रत्यय होने के कारण प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम द्विवचनांत तो कहना चाहिए था द्विवचनांत तो कहा गया इ उ ए तो हो गया विशेषण द्विवचन प्रत्यय का विशेषण होने से ये नीधि तदंत्य विशेषण करने से तदंत अर्थ हो जाता है ई दु दे दंतम ई कारांत उन्त एक कारान्त होना चाहिए कौन होना चाहिए द्विवचन द्विवचनांत नहीं कहा द्विवचन द्विवचन और द्विवचनांत में फर्क अभी बताएंगे प्रगृह संज्ञा किसकी होगी द्विवचन की हो द्विवचनांत की द्विवचन हरि ए हरि हरी ये कहाँ का रूप है प्रथमा में नहीं बनेगा द्वितीय में या प्रथम दोनों में, में बनेगा हरि द्विवचन है हरि शब्द द्विवचन है द्विवचन है हरी शब्द इसमें सम्मति किसके नहीं था उठाओ हरि शब्द द्विवचन नहीं है द्विवचन नहीं है दिवचन नहीं है मानने वाले कोई है तो हाथ उठाओ हरी शब्द दिवचन नहीं है हरी ये दीर्घ जो हरी दिवचन है हाथ उठाओ जो दिवचन मानते हैं यह भी डर लगता है <laughs> देखो दिवचन नहीं है ये दिवचनांत है हरी शब्द द्विवचन नहीं क्या है द्विवचनांत तो द्विवचन नहीं है सु द्विवचन क्या क्या अभी कहा औ आउ, व्याम व्याम व्याम ये सब द्विवचन है में आया उसमें द्विवचन होने के लिए हरी क्या आगे है? क्या है औ वो प्रथम है पुरुषन दीर्घ हो गया क्या सुधर लगा प्रथम है पुरुष वो हरि में ई औ मिलकर के जो ई हुआ यही द्विवचन है द्विवचन कौन है? ई हरि हरिशब्द्विवचन है। क्या हैचना एक वचन है बहुवचन है? एक वचना तो क्या है बहुवचना तो बहुवचन क्या है जस रामा में राम बहुवचन है। रामा बहुवचन नहीं तो देखो द्विवचन हेन्न से अभी प्रगृह संज्ञा किसकी होगी कि बताओ हरि शब्द की प्रग्रह संज्ञा है ई उद ऐ कार अंत है ना नहीं तो प्रगृह संज्ञा हो जाएगी शब्द की हरि शब्द हरिशब्दिवचन हो तो प्रग्रह संज्ञा होगी हरि शब्द हरिशब्दिवचन है क्या दिवचन नहीं है हरि शब्द हरिशब्दिवचन है क्या है दिवचन कौन है ई तो प्रग्ह संज्ञा किसकी होगी ई की होगी हरि शब्द नहीं ये ध्यान रखना ई शब्द है प्रग्रह प्रज्ञ होने से अभी प्रकृतिभाव होगा जो प्रज्ञ साथ आगे हो जाएगा प्रत प्रग्रह अचे नित्यम अज पर रहते प्रकृतिभाव होगा हरि ई के आगे ए रहने पर क्या सूत्र लगना था इकोण अभी लगे नहीं लगे नहीं लगे ऐसे हरि ए तो विष्णु इमु विष्णु का अधिवचन है विष्णु आगे है इमऊ विष्णु क्या क्या वचन है दिवचनांत है विष्ण में विष्ण अगरे आओ। विष्णु में विष्णु अग्रे औ दीर्घ हो गया प्रथम पुरुष विष्णु दिवचना प्रग्रह संज्ञा दिवचन की दिवचना तो विष्णु शब्द की प्रगृह संज्ञा किस सूत्र से होगी प्रज्ञ संज्ञा विष्णु शब्द की नहीं किसकी प्रगह संज्ञा ऊ की किस सूत्र से क्या दीर्घ है ई दू दे सूत्र से विष्णु के ऊ कार्य की प्रज्ञा संज्ञा या पूरा विष्णु की प्रज्ञा संज्ञा दिवचन कौन है ओ है उसकी प्रग्रह संज्ञा पर आगे क्या है इमो ऊ क्या ई रहेगा तो इकोन सी प्राप्त है प्राप्त है तो लगे नहीं? नहीं तो प्रकृति हो गया विष्णु इमो इस प्रकार गंगे अमू गंगा का दिवचन है गंगे अमू यह भी ए दंत एकांत है एकांत है ऐ उसकी प्रगृति ज्ञान से प्रकृतिभाव हुआ कुमार्यो अगारह कुमारी हो कुमारी दो कुमारी उनका घर कुमारी हो अगारम कुमारी ओस ष्ठी दिवसन में बनेगा ओस अगारह क्या गे कुमारी क्या गे जो ओस रहा था ष्टि दिवचन में ष्ठी समास होने के बाद उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है एक सूत्र है कृत्यधित समास समास होने के बाद प्रातिपद संज्ञा किस सूत्र से होगी कृत्यधित समास प्रातिपद संज्ञा हो जाएगी पूरा कुमारी ओस अगारसु सु सबकी प्रातिपदिक संज्ञा होने पर एक सूत्र लगेगा सुप को लोप करने के लिए क्या लगेगा सुपो धातु प्रातिपदिक प्रातिपदिक के अवय सुभ का लोप हो जाएगा राम के आगे सु आएगा उसको लोप हो जाएगा ना नहीं सोपोध हा तु हो नहीं होगा प्रातिपदिका नहीं राम राम प्रातिपदिक है राम के आगे जो सु है वो प्रातिपदिक का अवयव नहीं है कुमारी ओस अगारु सु राजन गुरुष सु ये जो ओस सु है पूरा प्रातिपदिक का अवय राजन पुरुषसु पुरुष समुदाय की होती प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से हैं कृत समाशास्य सूत्र से राजन पुरुषसु पुरुष समुदाय की होगी क्या संज्ञा उसका अवयव सं, कोई विभक्ति है सुपे है प्रातिपदिक के अवय घस है सु है इस प्रकार कुमारी ओस अगारसु प्रातिपदिक संज्ञाहने पर सुपोधातु प्रातिपद्य ओर से लोप हो जाएगा ओस चला गया अगारह क्या सु चला गया कुमारी अग्र अगारह कुमारी अगारह में देखो कुमारी शब्द ओस विभत्ति लो दिवचन का लोप हो गया लोप होने पर भी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम कुमारी शब्द दिवचन है या दिवचनांत है बताओ दिवचनांत दिवचन अंत दिवचना में है लोप हो गया लोक हो गया सुपो धातु प्राति प्रदिक हो किन्तु लोप होने पर भी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके कुमारी शब्द द्विवचनांत कहा जाएगा द्विवचना नहीं है तो द्विवचनांत की प्रग्ह संज्ञा होगी ई कारांत हो तो ई कारांत हो द्विवचनांत हो तो प्रग्ह संज्ञा होगी या नहीं हैं, नहीं, है? नहीं।, नहीं होगी द्विवचनांत की प्रज्ञा संज्ञा नहीं करता है दिवचने की प्रख्या संज्ञा करता है वो उसका लोप हो जाने से कुमारी शब्द दिवचन रहेगा या नहीं रहेगा <स tuo है> दिवचन नहीं रहेगा दिवचनांत है द्विवचन नहीं है ध्यान दो कुमारी के आगे ओश है ओस का लोप होने पर भी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके कुमारी शब्द द्विवचनांत है द्विवचना नहीं है जैसे हरि में ई दिवचन हुआ विष्णु में ऊ दिवचन कुमारी के जो ई है वो दिवचन है क्या वो तो प्रातिपदिक का ई है हरि में जो ई है वो प्रातिपदिक का नहीं प्रातिपदिक ई था था दोनों मिल करके हरि हुआ कुमारी में जो ये तो प्रातिपदिक का ई है उसको दिवचन नहीं है उसकी प्रज्ञा संज्ञा नहीं होती है दिवचनांत की प्रज्ञा संज्ञा करेंगे तो कुमारी शब्द दिवचनांत होने से उसकी प्रज्ञा संज्ञा हो जाती यदि प्रज्ञा संज्ञा हो जाएगी कुमारी अगे अगारह ये कौन सी अण होता है कुमारी अगारह बनता है क्या बनता है Aha. कुमारी अगारह ये जो कुमारी बनता है ये नहीं होता यदि दिवचनांत की प्रज्ञा संज्ञा होती तो तो प्रज्ञा संज्ञा किसकी हुई दिवचन की या दिवचनांत की जब प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण ये परिभाषा है दिवचन प्रत्यय तो दिवचन कहन से दिवचनांत ग्रहण होना चाहिए या नहीं दिवचन कहन से का ग्रहण होना चाहिए प्रज्ञ संज्ञा किसकी होनी चाहिए दिवचनांत की होनी चाहिए किंतु दिवचनांत की नहीं हो करके दिवचन की होती है क्यों इसका समाधान कोई बता सकते हैं कभी थोड़ा बताया था उस समय कोई है प्रभ विद्यार्थी बताओ दिवच कुमारी शब्द दिवचन है या दिवचनात है दिवचनात प्रग्रह संज्ञा दिवचनांत की होती या द्विवचन की होती यदि दिवचनांत।, दिवचनांत की होती तो कुमारी शब्द की भी प्रगृह संज्ञा हो जाती हो जाती तो आगे अगार में यह नहीं होना चाहिए किंतु दिवचन की प्रगृह संज्ञा दिवचनांत की नहीं क्यों नहीं है सुप्तिगत पद में बताया था सुप और तिंग प्रत्यय है न नहीं प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम परिभाषा लगेगा लग जाएगी तो सुप कहेंगे तो शुभंत तिंग कहें तो तिंगंत जब सुप तिंग पदम इतने सूत्र करते तो भी अर्थ करना होता सुभंतम तिंगंतम च पदसंगम संज याद क्योंकि शुभ तिंग प्रत्यय है प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम शुभ तिंग पदम इतने सूत्र रहता तो भी अर्थ होता सुबंत और तिंगंत पद संज्ञा के अंत नहीं करने पर भी प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण परिभाषा से सुबंत तिंगंत की पद संज्ञा होती तो वहाँ अंतग्रहण करना व्यर्थ हुआ वो अंतग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है अन्यत्र संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण नाश्ति संज्ञा जब करेंगे प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण नहीं होगा ये सूत्र भी संज्ञा सूत्र है कौन प्रग्र करता है इसलिए क्या हुआ ये से दिवचन प्रत्यय प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम नास्ति सुप्ति अंत पद में जो अंत उसी के कारण ज्ञापित तो हुआ सूचित तो हुआ सूत्रकार पाणिनि महर्षि सूचित तो करते हैं अंत कह करके कहा सब तिंगतम पद में अंत कह करके कहते हैं वहाँ अंत नहीं करने पर भी चलता फिर भी अंत कहा, इसका मतलब अन्यत्र संज्ञा सूत्र में कहीं भी प्रत्यय ग्रहण में तदंत ग्रहण नहीं होगा इसलिए यहाँ भी दिवचन प्रत्यय होने से तदंत ग्रहण नहीं होगा संज्ञा होने के कारण इसलिए दिवचनांत की प्रज्ञा संज्ञा नहीं होती प्रज्ञा संज्ञा किसकी दिवचन की दिवचनांत की प्रज्ञा संज्ञा करेंगे कुमार्यो हो अगारम कुमार्यो हो कुमारी ओस उस, ओस का लोप हो जाने पर भी प्रत्यय पे प्रत्युषण मान करके कुमारी शब्द दिवचनांत हो जाएगा दिवचनांत इकारांत होने से प्रज्ञा संज्ञा होती तो आगे यौ नहीं होता कुमारी गार बनता है इसलिए दिवचन की प्रज्ञा संज्ञा न कि दिवचनांत ये संज्ञा सूत्र में प्रत्यय ग्रहण करेंगे तो तदंत ग्रहण नहीं होगा कोई समझा शुभ तिंग पद में जो अंत कहा है शुभ तिंग दोनों प्रत्यय है प्रत्यय होने के कारण प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण हो जाता जब शुभ का अर्थ सुम्त तिंग का अर्थ तिंग हो जाता फिर सूत्र में अंत कहना व्यर्थ हो गया पाणिनि महर्षि से वो तो अंत कह करके कहते सूचित करते हैं अन्यत्र कहीं भी संज्ञा विधान जब होता है प्रत्यय ग्रहण करेंगे तो तद ग्रहण नहीं होगा इसका फल क्या हुआ शुभ तिंग अंत में तो है ही सुभंत तिंग हो जाएगा और दिवचन दी दो दे द्विवचन प्रक्रिया में दिवचन भी प्रत्यय है किंतु संज्ञा विधि होने के कारण प्रत्य ग्रहण तदंत ग्रहण नहीं होगा तो दिवचन की प्रज्ञ संज्ञा न की दिवचना प्रज्ञ संज्ञा नहीं होती है प्रज्ञा संज्ञा किसकी इसलिए हरि में हरि हरिशद प्रज्ञा संज्ञा नहीं है प्रज्ञा कौन है ऐसे विष्णु में उ वसा ने